सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के तृतीय खंड का विचार प्रारंभ हुआ था परसों दो खंडों के द्वारा प्रतिपादित जो ब्रह्मविद्या है वह दुर्विज्ञ हैं ब्रह्म विद्या का विषयभूत ब्रह्म और ब्रह्म विद्या प्रशस्त है इत्यादि तात्पर्य बताया गया गौण किसका आख्यायिका का, का। और मुख्य तात्पर्य बताया जातीय खंड का सगुण ब्रह्म विद्या का विधान करने के लिए खंड प्रारंभ हो रहा है तो आख्यायिका के अनुसार देवासुर संग्राम हुआ और ब्रह्म ने संकल्प किया इस संग्राम में असुरों का पराजय हो देवताओं की विजय हो ब्रह्म सत्य संकल्प है ब्रह्म के इस संकल्प मात्र से ही विजय देवताओं की हुई और असुरों का पराजय हुआ यदि ब्रह्मा संकल्प न करता तो देवताओं की विजय न होती तो एक प्रकार से संकल्प करके ब्रह्म ने ही अशुरुओं पर विजय प्राप्त की इसलिए कहा गया प्रथम कंडिका के प्रथम अवांतर वाक्य में कि ब्रह्मा देवेभ्यो बीजिज्ञ देवताओं के प्रयोजन के उद्देश्य से ब्रह्म ने संग्राम जीत लिया असुरों को पराजित किया संकल्प मात्र से ही जीता कोई शस्त्र हाथ में लेकर के नहीं लड़े तस् है ब्रह्मणों विजय देवा अमियंत तो ब्रह्म ने संकल्प किया देवता पक्ष तो विजय प्रदान की संकल्प से ही और विजय का फल भी देवताओं को प्राप्त हुआ तो देवताओं को कम से कम अपने को विजय दिलाने वाले को याद तो रखना चाहिए कि उन्हीं के कारण हमें विजय मिली लेकिन उसे भूल गए और ये समझने लगे कि हमारे ही अपने सामर्थ्य से हमने असुरों को पराजित किया असुरों पर विजय पाली और उसी के कारण इस समय हम स्वर्ग का राज्य भोग रहे हैं ये महिमा जो स्वर्ग का ऐश्वर्य है ये हमारी ही है हमारे पुरुषार्थ से हमें मिला है ऐसा अभिमान देवताओं को हुआ इसे कहा गया अयक्षंत तो अस्मकम एव अयम विजय अस्माकम एव अयम महिमा इस उत्तरार्ध से कंडिका के बताया गया इसका व्याख्यान रूप भाष्य है इसे देखिए भाष्य में द्वितीय पंक्ति में बयासी नंबर पृष्ठ पर ब्रह्म यथोक्त लक्षण ब्रह्म दो विजि इस प्रथम वाक्य में शब्द का अर्थ कर रहे हैं घष्कर भगवान कि यथोक्तक्षण तो यथोक्लक्षण ब्रह्म स्ोत्रोत्र मनुषो मनो यत स्ोधिष्ठान भूत सम कार्यक्रम संघात का सन्निधि मात्र से प्रेरक ब्रह्म वो है यथोक्त लक्षण ब्रह्म अंतरिया यथोक्त लक्षण परम ब्रह्म ह निपात का अर्थ कर दिया कि लो अर्थाने देवताओं के प्रयोजन के लिए विजिज्ञे विजय प्राप्त कर ली जयम देवानाम असुरानांच संग्रामे। तो विजय प्राप्त कर ली का अर्थ है कहीं संग्राम हुआ तो कहाँ हुआ तो दो पक्ष में होता है तो दो पक्ष कौन है तो एक देवता पक्ष है दूसरा असुर पक्ष है तो देवता तथा तो असुर पक्ष का संग्राम हो रहा है और उस संग्राम में विजय ब्रह्म की हुई और ब्रह्म कभी स्वयं के पास रखता नहीं है अपने व्यापार तथा उसके फल को किसी ने किसी दे देता है तो संग्राम देवासुर संग्राम में जो विजय प्राप्त कर ली ब्रह्म ने वह देवताओं को प्रदान कर दी ते कते के तो कते कि असुरान् जीवा जगत आरातीन् ईश्वर भेत्रिन देवेभ्यो जयं तत्फल चायछत जगत स्थेमने तो संग्राम में ब्रह्म ने असुरों को जीत लिया और जीत करके फिर ये असुर कैसे हैं जिनको जीता ब्रह्म ने पराजित किया तो वे हैं जगत आराती आराती कहते शत्रु को तो जगत के शत्रु हैं कौन आसुर असमय में ही जगत का नाश करना चाहते हैं अभी लय का समय नहीं है जगत को समाप्त करना चाहते हैं इसलिए उन्हें कहा जाता है जगत के आराती आसुर उनको जीत लिया और एक आसुरों का विशेषण है ईश्वर सेतु बेहतरीन ईश्वर का जो सेतु है सेतु कहते हैं मर्यादा को तो ईश्वर का सेतु है धर्म वर्णाश्रम विहित दो धर्म है उसे कहा जाता है ईश्वर सेतु यही धर्म जगत को अपने अपने मर्यादा में रखता है लौकिक सेतु जैसे जल को अपनी मर्यादा में रखता है बांध ऐसे तत्त वर्णाश्रम तो कर्म रूप जो ईश्वर का सेतु है वह जगत को मर्यादा में रखता है और उस सेतु का भेदन करने वाले यानी वर्णाश्रम कर्मों के उच्छेदक असुर हैं इसलिए उनको कहा जाता है ईश्वर सेतु भेदता भेदन करने वाले द्वितीय का बोवचन है बेहतरीन तो इनको जीत लिया ब्रह्म ने और आसुरों पर जो जय प्राप्त हुई ब्रह्म को ब्रह्म ने देवताओं को प्रदान कर लियो जीत भी और जीत का फल भी तो कहते देवे जयम तत्फल च प्रायत ब्रह्म ने देवताओं को वो विजय भी दिला दी और उस विजय का फल जो स्वर्ग आदि का राज्य है उनका अपना अपना आधिपत्य वो उन्हें दे दिया उनका अधिकार पैसा तो क्यों किया एक को पराजित किया एक को विजय दिलाई भगवान ने राग द्वेशवान है आशुरों के प्रति द्वेष, देवताओं के प्रति राग ब्रह्म का तो फिर संसारी जीव के तरह ही होगा ब्रह्म का ऐसा नहीं ब्रह्म का न तो असुरों के प्रति द्वेष है न तो देवताओं के प्रति राग है लेकिन ये जगत का स्थिति काल है जगत के स्थिति काल में जगत का पालन करने वाले जो लोकपाल के रूप में इंद्रादी है इन्हें मजबूत करना इनको समर्थ बनाए रखना ये ईश्वर का कर्तव्य है इसीलिए कहते हैं कि जगत स्थेम जगत की स्थिरता के लिए स्थिति काल है ना इसलिए जगत अपने स्थिति काल में ठीक से स्थित रहें अवस्थित रहें असमय में ही उसका विलय ना हो इस उद्देश्य से देवताओं को समर्थ बना दिया विजय का प्रदान करके ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे इतने की व्याख्या यहाँ तक हुई दूसरा दूसरावांत्र वाक्य है तस् है विजये विजय देवा अमय्यंत इसकी व्याख्या कर रहे हैं तस् यानी यानि किल है विजये असुरों को पराजित करने वाले देवताओं को विजय दिलाने वाले ब्रह्म को तसे शब्द से लेना है कि तस्य ब्रह्मण विजय सती ब्रह्म की विजय होने पर देवताओं को चाहिए था कि ब्रह्म का कृतज्ञ रहते भले ही देवतान ब्रह्म ने कहा कि ये तुम्हारी विजय है तुम्हारा ही ये स्वर्ग का राज्य है तुम्हारा ही ऐश्वर्य है लेकिन इनको तो चाहिए था कि जिनकी कृपा से मिला ये वस्तुतः उन्हीं का है हमें उनकी कृपा से मिला है ये कृतज्ञता भाव रखते ना लेकिन इन्होंने भी अभिमान कर लिया कि ये हमारा ही है ये कहते हैं कि विजये सती देवा अग्न महिमानं महिमत तदा आत्मसंस्थ प्रत्यत्म ईश्वर सेक्रियाफल संजयु प्राणीना सर्वशक्जगत स्थिति चिकीर्षोर अय जय है महिमा चाह अजान देवा का विशेषण कैसे देव है? तो कहते हैं कि इस प्रकार के हैं देव कि ईश्वरस्य आत्म आत्मसंस्थस प्रत्येगात्मन ईश्वर से सर्वक्रियाफल संयोजु प्राणि सर्वशक्तिर्जगत स्थिति चिकीर्सो अय जयानता <coughs> यह, यह परमेश्वर का विजय है जो संग्राम में हुआ जय वह हमारा नहीं परमेश्वर का है ऐसा न जानते हुए अजाननता वे परमेश्वर कैसे हैं तो ईश्वर का विशेषण है कई एक विशेषण है पहला है आत्मसंस्थस्य प्रत्येक आत्मन जो सबके हृदय में स्थित है प्रत्येक आत्मा है सबकी सबका साक्षी है और सर्वज्ञ है सबको जानने वाला है निरतिशय सर्वज्ञ है और प्राणी मात्र के द्वारा की जाने वाली जो भी क्रियाएं हैं अच्छी बुरी उन सब का फल तत्त क्रियाओं के कर्ता प्राणियों को प्रदान करने वाला है इसलिए सर्व क्रिया फल संयोजयतु ईश्वर से तृतीय सृष्टि का क्वचन है तो प्राणीना सर्व क्रिया फल और सर्व शक्ते सारी शक्ति उसी में कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था है और जगत स्थिति चिकीर्स हो इस समय जगत का स्थितिकाल होने से चाहते हैं जगत की स्थिति बनी रहे ऐसा चाहने वाले ये ईश्वर का विशेषण है यहाँ तक ऐसे जो ईश्वर उन्हीं का यह देवासुर संग्राम में हुआ जय है तो चिकीर्सो ईश्वर से अयम जय और महिमाच और जय जनित जो फल है वह ईश्वर का ही है इति अजानत ऐसा नहीं जानते हैं देवता तो इति अजानंत तो क्या किए फिर तो कहते देवा देवाइंत का अर्थ कर रहा है ते ऐक्ष इसमें ते हो गए ऐसे बिना जानने वाले ब्रह्मा के जय तथा विजय फल को एक संत करते हैं इक्षित वंत निश्चय कर लिया उन्होंने और विपरीत निश्चय कर लिया क्या निश्चय कर लिया कि अग्नियादि स्वरूप परिचिन्नात्मकृतो ये भी देवता का ही विशेषण है तो ब्रह्म को आत्मरूप से नहीं जान रहे है सबकी जो प्रत्येक आत्मा है लेकिन जो देवताओं की उपाधिभूत कार्यक्रम संघात है नामक उन्हें अग्नियादि नामक कार्यक्रम संगातों को मय के रूप में जानने वाले उन्हें कहा जाता है अग्नियादि स्वरूप परिचिन्नात्मक यानी अग्नियादि में ही तादात्म्य अभिमान करने कारण अपने आप को परिचिन्न स्वरूप देख रहा है एक दूसरे से भिन्न देख रहा है ब्रह्म से भी भिन्न देख रहा है हा तो अस्माकम एव अयम विजय हम इंद्रादी नामक देवताओं की ही यह असुरों पर विजय है और अस्माकम एव अयम महिमा विजय जनित जो फल है वो महिमा है ऐश्वर्य वो भी हमारा ही है अग्नि वायु इंद्रवादि लक्षण वो महिमा क्या है कि हम लोकपाल हैं समर्थ हैं संसार में इंद्र के रूप में इंद्रत्व स्वर्ग स्वर्गाधिपतिवरूप इंद्रत्व वायुत्व और अग्नित्व रूप जो महिमा है यह महिमा हमारी ही हैं हमारे ही पुरुषार्थ से हमें प्राप्त है जय फलभूत यह महिमा है असुरों पर जय का फलभूत अस्मा भी अनुभूयते जो इस समय हम अनुभव कर रहे हैं न अस्मद प्रत्येक आत्मभूत ईश्वर कृत हमारी जो प्रत्येक आत्मा है परमात्मा उनके द्वारा यह जय प्राप्त की हुई नहीं है उन्होंने नहीं दिलाई हमें और जय का फल ये इंद्रत्वादी की प्राप्ति भी ईश्वर से नहीं हुई हमें हमारे ही अपने पुरुषार्थ से हुई है ऐसा मिथ्या अभिमान उन इंद्रादी देवताओं ने कर लिया द्वितीय कंडिका का अवतरण भाष्य है मिथ्या तो इस प्रकार मिथ्या अभिमान रूप ईक्षण यानी निश्चय वाले जो देवता उनके उस मिथ्या अभिमान को भगवान ब्रह्म ने जान लिया और जान करके इस देवताओं के मिथ्याभिमान को दूर करने के लिए प्रकट हो जाते हैं यक्षरूप धारण करके ये कहा जा रहा है द्वितीय कंडिका में द्वितीय कंडिका का उच्चारण कर ले तदाम विजग्यो देभ्यो प्रादुर्बभूव यक्षमिति तदह तत ब्रह्मा। ये शाम ये शाम मिथ्या के साथ जोड़ देना तजानत किसा जोड़देना मिथ्याभिम मिथ्या मिथ्याभिमन ब्रह्म विज्ञो देवताओं के मिथ्या अभिमान को ब्रह्म ने जान लिया और उनके इस मिथ्या अभिमान को दूर करने के लिए तेभ्योह प्रादुर्बू वो वे हमें देख सके जितने दूरी पर दूरी से उतने दूरी पर यक्ष का रूप एक तेज़ पुंज का रूप धारण करके प्रकट हो गए ये ब्रह्म इसलिए कहते तब्यो वह प्रादुर्भु और उनके उनसे उतने दूरी पर प्रकट हुआ ब्रह्मा यक्ष का रूप धारण करके उनका चक्षु इंद्रिय का विषय बन करके यक्ष कहते हैं पूज्य को महान को यक्ष कहते हैं पूज्य को महिमावित महिमान्वित को महान पूज्य ये यक्ष शब्द का अर्थ होता है तो एक तेजस्वी इंद्रादियों का भी जो पुष्य है ऐसा रूप धारण करके इंद्रादी देवता जहां हैं, वहां से उतने दूरी पर प्रकट हो गए कि वे आख से अपने ठीक ठीक देख सके तो ते वह प्रादुर्भव लेकिन देवताओं को तो मिथ्याभिमान हो चुका था इसलिए वे यक्षरूपधारी ब्रह्म को नहीं समझ पाए कि यह ब्रह्म है करके गए तो तन नजानत ते ब्रह्म देवा न्यजानत ऐसा लगाना देवताओं ने ब्रह्म को नहीं जाना यक्षरूप से प्रकट हुए किम इदम यक्षम यक्ष यानी पूजनीय तेज पुंज क्या है यह नहीं जाना देवताओं ने उन्हें निर्धारण नहीं हुआ उनको ये लगा कि कहीं असुर पक्ष का ही कोई जासूस न आया हो यानी या निर्धारण नहीं नहीं हुआ कि कौन है संशय ही बना रहा तो थोड़ा भाष्य है भाष्य को देखिए तदह किल ऐशा मिथ्या ई क्षणम विज्ञातव ब्रह्मा तो ब्रह्म ने इन देवताओं के मिथ्या अभिमान को जान लिया और सवे सर्वे क्षेत्रीय सर्वभूत करण प्रयोग तृत्वा <coughs> तो कहते हैं देवताओं के मिथ्या अभिमान को तो माना जाएगा देवताओं के अंतकरण की एक वृत्ति विशेष तो देवताओं के अंतकरण प्रत्यय को वृत्ति को ब्रह्म ने कैसे क्यों कैसे जाना तो कहा कि वो सर्वे क्षेत्रीय है वो सबका ईक्षिता यानी ज्ञाता है निरतिशय सर्वज्ञ है इसलिए जान लिया सर, आ, सर्वेक्षित्री ही तत् तत् वो ब्रह्म सर्वईक्षिता है सर्वज्ञ हैं सर्वभूत करण प्रयोग प्रयोक्तृत्वा वह सभी स्रोत्र से स्रोत्रम मनोषो मनोयत इत्यादि श्रुति यही तो बता रही है ना कि प्राणी मात्र के बाह्य तथा अंतर इंद्रियों का प्रयोगता है तो अपने प्रयोज्य के व्यापार को प्रयोगता जानता है कि नहीं कि हम इनको किस में प्रयुक्त कर रहे हैं अपने प्रयोज्य को तो सभी प्राणियों के बाह्यकरण तथा अंतकरण का प्रयोगता है वो यदि प्रयोजक है तो इंद्रादि देवताओं का जो अंतकरण है उसका भी प्रयोगता है तो इंद्रादि देवताओं के अंतकरण में इस समय क्या व्यापार हो रहा है उस व्यापार में इसी ने तो प्रयुक्त किया है इसलिए जानेगा ही इंद्रादी देवताओं के अंतकरण के व्यापार को भी और उनका मिथ्याभिमात्मक व्यापार है इस समय इस अभिप्राय से एक विशेषण जोड़ दिया कि सर्वभूत करण प्रयोक्तृत्वादान लिया मिथ्याभिमान अब ते प्रादुर्भू इत्यादि का अवतरण है भाष्य में ही कि देवांच मिथ्याज्ञान उपलभ्य इति असुवदेवा अनुकम्पया भेयुटी मिथ्याभिमान मिथ्या अपनोदनेन मिथ्याभिमापनोदन इति ये अभिप्राय रख करके प्रकट हो रहे देवताओं के सामने यक्षरूप धारण करके ब्रह्म क्यों प्रकट हो रहा है तो ब्रह्म का अभिप्राय यह है कि देवताओं के मिथ्याभिमान को तो ब्रह्म ने जाना और ब्रह्म ये चाहता चाहते हैं कि असुरों की पराजय क्यों हुई मिथ्याभिमान के कारण असुरों के पराजय का मुख्य कारण यदि कोई है तो वो है मिथ्याभिमान वे अपने आप को ही ईश्वरों अहम बलवान सुखी मानते हैं और मेरे जैसा दूसरा कोई इस संसार में है ही नहीं यही तो मिथ्याभिमान है उनका और इस मिथ्याभिमान के कारण पराजय हुआ जैसे असुरों का तो असुरों के पराजय का प्रयोजक जो मिथ्याभिमान था वही मिथ्याभिमान यदि देवताओं के चित्त में भी आ करके रहेगा तो निश्चय है कि जिनका पराजय का प्रयोजक मिथ्याभिमान जिसके पास रहेगा वह जीत नहीं सकता वो तो पराजित ही होगा और ब्रह्मा चाहते हैं जगत की स्थिति काल में जगत के लोकपाल रूप देवताओं की पराजय ना हो ये ब्रह्म चाहते हैं और इसलिए पराजय का हेतुभूत मिथ्याभिमान उनका निकालने के लिए उनके सामने प्रकट होते हैं इस अभिप्राय से लिखते हैं कि माँ एव मां निषेधार्थ में उसका अन्वय है पराभवेयु के साथ माँ एव पराभवेयु यानी इंद्रादि देवता असुरों के तरह पराजित न हो असुर तो असुर मिथ्याभिमान के कारण ही पराजित हुए तो देवा मिथ्याभिमान माँ परा माँ एवं पराभवेयु तो देव असुरों के तरह देवताओं का भी पराजय न हो इति अने इस अभिप्राय से तद अनुकंपया देवताओं पर अनुग्रह करते हुए देवान मिथ्याभिमान अपनो देने न अनुगृहिया देवताओं के मिथ्याभिमान का निराकरण करके देवताओं पर मैं अनुग्रह करूं इति अने यह अभिप्राय रख करके ब्रह्म यक्ष का रूप धारण करके देवताओं के सामने प्रकट होता है। किल अर्थाय व देवताओं के प्रयोजन की सिद्धि के लिए वे प्रकट हुआ तो स्वयोग महात्म्य निर्मितेन न अत्युत विस्मापनीयन रूपेण वाइंद्रिय गोचरे प्रादुर्बूव तो स्वयोग स्वयोगमात्म्य निर्मतेन स्वयोग है ब्रह्म की अपनी शक्ति रूपा माया स्वयोग स्वयोगशब्द का प्रकृति स्वाम अवस्टभ्य संभवामी आत्मया जो कहा गया था वह आत्मया शब्दकार था। और उस आत्म माया के माया के अन्य ब्रह्म की सामर्थ्य से से निर्मित जो यक्ष स्वरूप है माइक स्वरूप है और वो कैसा है अत्युत यानी आश्चर्य चकित करने वाला है इसमें विस्मापनीय रूपेण देवानाम इंद्रिय गोचरे वे देख सके इतने दूरी पर प्रादुर्भव प्रकट हो गया तो स्वयोग महात्म निर्मित न इसके विषय में थोड़ी टीका है योग शब्द का अर्थ करते टीकाकार स्वयोग महात्म्य निर्मित न ये प्रतीक है उसमें योग शब्द का अर्थ करते हैं सत्व रज तमसाम त्रयानाम गुणा योग तो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण इन तीनों गुणों का योग और योग का अर्थ संबंध नहीं संबंध तो तीनों का ही है नित्य इसलिए योग का अर्थ करते हैं युक्ति योग यानी युक्ति और युक्ति का भी अर्थ कर दिया घटनम घटनम का अर्थ करते हैं दो नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार यथापेक्षम गुण प्रधानी भावे नवर्तनम तो यक्ष स्वरूप की अभिव्यक्ति के अनुकूल सत्व गुण रजोगुण तमोगुण का गुण प्रधान भाव से अवस्थित होना ये योग शब्द का अर्थ निकलेगा योग का अर्थ कर दिया युक, युक्ति युक्ति कार्य कर दिया घटन और घटन का मतलब यक्ष स्वरूप तो तेजस्वी है ना तेजस्वी होने के कारण सत्वगुण का प्राधान्य होना चाहिए रजोगुण, तमोगुण का गौण भाव होना चाहिए इसलिए रजोगुण तमोगुण अभिभूत हैं। जिस प्रकृति की अवस्था में और सत्व गुण ही उत्कृष्ट है जिस अवस्था में यानी शुद्ध सत्व प्रधान जो प्रकृति की अवस्था उसे यहां पर योग शब्द से लेना स्वयोग शब्द से उसी को वेदांत प्रक्रिया में माया कहते हैं इसलिए आगे कहते हैं टीकाकार की युक्तिर्घटनम माया इसलिए योग शब्द का अर्थ हुआ माया तो स्वयोग का अर्थ है माया जिसमें सत्व शुद्ध सत्व प्रधान शुद्ध सत्व प्रधान है रजोगुण तमोगुण अभिभूत है ऐसी प्रकृति की अवस्था स्वयोग शब्द से बताई जाएगी ब्रह्मा की उपाधि माया और तन महात्म्य नी उस माया के महात्म्य से पोतन तो महात्म्य न ऐसा लगाना वो जो यक्षरूप है वो ब्रह्म ने अपनी उपाधि रूप माया से निर्माण किया है यक्षरूप का और माया के द्वारा निर्मित यक्षरूप से प्रकट हुए हैं ऐसा लगाना निर्मित न अत्युतेन विस्मापीयन रूपेन देवाना इंद्रिय गोचरे आगे हैं तत्प्रादुर्भूतम ब्रह्म न व्यजानत नहीं वह विज्ञातवंत देवा देख तो रहे हैं लेकिन उन्हें यह ज्ञात नहीं हो रहा कि हमको असुरों पर विजय दिलाने वाला ब्रह्म ही हमारे सामने हमारे ऊपर अनुग्रह करके प्रकट हुआ है ये नहीं जान पाए क्योंकि बुद्धि में अभी आवरण है ना, विवेक नहीं है मोह है देहात्म बुद्धि है तो किम इदम यक्षम यानि पूज्यम महद भूतम ये महान जो हमारे सामने स्थित है ये कौन है ऐसा नहीं जान पाए तीसरी कंडिका का उच्चारण कर ले ते अग्नि जात यक्षमिति जातवेदिजी तोते तो उस उसपने सामने प्रकट हुए यक्ष को देख रहे हैं लेकिन वह कौन है ऐसा निर्धारण नहीं हुआ जिन देवताओं को वे देव यहा शब्द से ग्राह्य है यक्ष का स्वरूप निर्धारित नहीं हुआ जिनको वे देव अंदर से उनको भय भी लग रहा है कि अभी अभी असुरों पर विजय मिली है हर कहीं बलवान कोई असुर का जासूस तो नहीं आया है फिर से पराजित करने के लिए इसलिए भाष्कर भगवान ते का ही अर्थ करते समय एक विशेषण देंगे कि शांतर भया उनके अंदर में भय भी है उनकी सामने वाले का निर्धारण नहीं हो रहा है न कौन है उसका निर्धारण करने के लिए सब देवता मिलकर के अग्नि से कहते हैं अग्निम अप्रुवन ते देवा अंदर से भयभीत यक्ष का निश्चय जिनको नहीं है ऐसे देवताओं ने अग्नि को कहा क्या कहा कि हे जात वेद ऐसा संबोधन किया और एक विजानी ही किम एक यक्षम ये कहा कि यह हमारे सामने जो यक्ष है यह कौन है इसका विशेष परिचय प्राप्त करके आप आइए उनके पास जा करके अग्नि ने देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया तथा इति अग्नि ने कहा कि आप लोग जैसा कहते हो ऐसा ही होगा मैं यक्ष का पता लगा करके आ जाता हूं ऐसा स्वीकार कर लिया भाष्य को देखिए तद अजानतो देवा शांतर भया ते का ही अर्थ कर दिया तद अजानंत सांतरभया देवा ते यह नाम इन दो विशेषणों से विशिष्ट देवताओं का परामर्शक है एक तो तद अजानत विशेषण है देवताओं का और दूसरा सांतरभया यक्ष को न जानने वाले और अंदर से भयभीत देवता ये ते शब्द का अर्थ है उन्होंने क्या किया तो कहते तद विजिज्ञासव ये भी एक देवताओं का विशेषण है तो तद्विजिज्ञासव यानी यक्ष के विशेष स्वरूप विषयक विशे जिज्ञासा से संपन्न जिज्ञासा वाले यक्ष को जानने की इच्छा करने वाले देवताओं ने अग्निम अब्रुवन अग्नि से कहा तो अग्नि की अग्नि शब्द की व्याख्या करते हैं अग्रगामिन जो अग्रगामी है उसे कहा जाता है अग्नि देवताओं का मुख के तरह मुख है ना इसलिए इसे अग्नि कहा जाता है अग्रगामी आगे चलने वाला देवताओं में हाँ। और अग्नि है जातवेदा भी इसलिए जात और जात वेदसम का अर्थ करते हैं सर्वज्ञ कल्पम और सर्वज्ञ जैसा है सर्वज्ञ तो परमेश्वर है और कल्प होता है जैसा जो भी उत्पन्न होता है उसे जानता है उसे कहा जाता है जातवेदा वेदा जातम जातम सर्वम वेति जात वेदा तो उत्पन्न हुए हरेक को जानने वाला तो जातवेदसक अब्रुवन ये उक्तवत ने ऐसा संबोधन अग्नि को करके गोचरम अग्निकर्तोचर गोचरस्तम यक्षम विजानी विशेषतः बुद्ध्यस्व हे जैतवेद हम लोगों के दृष्टिगोचर जो हो रहा है इस यक्ष का विशेष परिचय प्राप्त कर करिए क्योंकि आप हम सब में जात वेदा होने के कारण तेजस्वी हो त्व न तेजस्वी न यानी असमाकम मध्य त्व तेजस्वी तुम तेजस्वी हो तेज संपन्न हो इसलिए आप जाकर के किम ये यह यक्ष यक्ष को यह विशेष रूप से जान करके आइए अग्नि ने कहा तथा इति यानी तथास्तु जैसा आप कहते हो ऐसा ही होगा चौथी कंडिका का उच्चारण करिए तद अभ्यवत तम अभ्यवदत इति अहम् अहम् अस्मि अस्मि इति अग्निर्वात जातवेद्यवत यानी वो यक्ष अभी तो देवताओं के समूह में अग्नि था सब देवताओं ने अग्नि से प्रार्थना की अग्नि देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार करके अग्नि यक्ष के पास पहुंच गया तद अभ्यद्रवत द्रवत तद यानी यक्ष तद शब्द यक्ष का परामर्शक है तो यक्ष अभिद्रवत अग्नि के पास गया कौन अग्नि यक्ष के पास गया और गया तो फिर जिस कार्य के लिए गया वो कार्य करना चाहिए ना यक्ष से यक्ष का परिचय पूछना चाहिए ये सब होना चाहिए लेकिन अभिमान था ना इसलिए जा करके वहां पर यक्ष के सामने ऐसे ही खड़े रह गए सारा तेज यक्ष के सामने लुप्त सा हो गया इनका बोल ही नहीं पाए तुष्णिम भाव में स्थित हो गए तो कुछ देर तक तो यक्ष ने समझ लो प्रतीक्षा की कि ये पूछेगा कुछ कुछ पूछा ही नहीं तो फिर यक्ष ने ही अग्नि से पूछा कि तम अभ्यवदत तम यानी अग्निम अपने पास आए हुए अग्नि को अभ्यवदत यानी यक्ष ने कहा क्या कहा यक्ष ने कि इति आप कौन हो भाई कैसे आना हुआ आपका आपका अपना परिचय दीजिए ये यक्ष ने ही अग्नि को पूछा जबकि अग्नि यक्ष का परिचय लेने के लिए आया था पूछना चाहिए था यक्ष को लेकिन वो तो शांत ही हो गया कुछ बोल ही नहीं पाया कई बार अपने से ज़्यादा तेजस्वी के सामने पहुंचता है व्यक्ति तो फिर मुँह से कुछ वाणी निकल ही नहीं पाती ना मुग्ध हो जाता है ऐसे मुग्ध दशा हो गया अग्नि और फिर यक्ष ने पूछा कि आप कौन हैं लेकिन अभिमान तो था ही अब यहां कम से कम अभिमान द्योतक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए था ना लेकिन यहां पर भी कहा कि अग्निर्वा अहम् अस्मि इति अब्रबीत कहते हैं अग्नि इस नाम से लोक में मैं प्रसिद्ध हूं यानी मैं अग्रगामी हूं सबका नेता हूं एक प्रकार से अग्रगामी तो नेता होता है तो अपने नेतृत्व का ज्ञापक शब्द प्रयोग करके परिचय दिया इतने से ही शांत होते तब भी चलता लेकिन कहा कि जात वेदा अहम अस्मी मैं जात वेदा भी हूं का मतलब जो भी उत्पन्न होता है उसको जानता हूं अक्षक कोई नहीं जान पा रहे सर्वज्ञ कल्प हूं ऐसे अपनी सर्वज्ञ कल्पता का ख्यापन करने वाला जात वेदा शब्द से भी स्वयं का परिचय दिया अग्रगामित्व तो रूप विशेषता को प्रकट करने वाले अग्नि शब्द से अपना परिचय दिया अंदर से अभिमान था ना इसलिए हाँ, जातम जातम वेत्ती थी जात वेदा। तो भाष्य है यानी यक्षम अभ्य अग्नि यक्ष के पास गया तत प्रतिगतवान अग्नि कार्थ कर दिया अग्नि, अग्नि अग्नि प्रति, गया यक्ष के पास, और तत्प्री गति तत्समी तुषिम भूतम्, गया तो था यक्ष का परिचय पूछने के लिए इसलिए अपने उपास आए हुए और पूछने की इच्छा वाले अग्नि कुछ पूछ नहीं पाया यक्ष से ऐसा क्यों हुआ तो कहते अप्रगल्भत्वात अप्रगल्भत्वात वह उत्साह तेज अभिभूत हो गया निरुत्साहित हो गया एक प्रकार से उसके कारण वो तुष्णिम भूतम शांति हो गया तो फिर यक्ष स्वयं ही अग्नि से पूछते हैं कि तत यक्षम अभ्यद्रवतो अभ्यवदतो अग्निम प्रत्ये अभ्यद्रवत गलत छपा है अभ्यवदत होना चाहिए मूल में भी अभ्यवदत है ना अने यक्ष ने अभ्यवदत अग्निम ये ठीक है कि अग्नि से कहा अभ्यवदत का ही व्याख्यान किया प्रत्यभासत अग्नि को कहा क्या कि को असी इति आप कौन हो अपना परिचय दो हाँ कोष्टक वाला ठीक है कि एवं ब्रह्मणा पृष्ठो अग्नि तो ब्रह्म ने एक यक्षपधारी ब्रह्मणे जब अग्नि से ऐसा पूछा तो अभिमान वशात अग्नि ये एक कि अग्नि अग्निअब्रवीत अग्निर्वा अग्निनामा अहम प्रसिद्धो अग्नि नाम से मेरी प्रसिद्धि है लोक में जातवेदा इतिच जातवेदाई नामदय प्रसिद्धतया आत्मा श्लाघय ये जातवेदा तथा अग्नि इस दो प्रसिद्ध नामों से अपना परिचय देता हुआ एक प्रकार से स्वयं की प्रशंसा कर रहा है तो आत्मान स्लाघयन अपनी स्लाघा करते हुए अग्नि ने यक्ष के प्रश्न का उत्तर दिया उतव ब्रह्म अवोचत तो जब ब्रह्म ने ऐसा अग्नि क्या नाम अग्नि ने ब्रह्म को कहा अपना परिचय दिया तो आगे ब्रह्म अग्नि से पूछते हैं कि इतव उक्तवंतम ब्रह्म अवोचत ब्रह्म ने अग्नि से कहा अवोचित कर, करता है ब्रह्म और ब्रह्म कहा किससे कहा तो उक्तवंतम उतवं अपना जातव इन नामों से परिचय देने वाले अग्नि से कहा क्या कहा प, पंचम कंडिका है तो पंचम कंडिका का उच्चारण कर ले तस्मिस्तवी किम वीर मिति अपि सर्वं दहेयम् इति तो ब्रह्मने अग्नि से कहा कि तस्मिन् तो ये किम वीरियम अग्निजात वेदा इस नाम से जिस तुम्हारी प्रसिद्धि है उस तुम हैं क्या सामर्थ्य है अपना सामर्थ्य भी बताओ तो इस प्रश्न का यक्ष के अग्नि ने उत्तर दिया कि इदम सर्वं दहे यम ये सारे पदार्थों को स्थावर जंगम को जला सकता हूं मैं कहा कौन से तो कहते यदि यदिदम पृथ्व्याम पृथ्वी उपलक्षण है सब लोगों का यानी पूरे संसार का तो पूरे संसार में जो कुछ भी है दाह्य उस सब को मैं जला सकता हूँ ये मेरे में सामर्थ है हाँ तो सारे संसार को मैं जला सकता हूँ जलकर जला करके भस्म कर सकता हूँ ये मेरे में सामर्थ है थोड़ी थोड़ा व्याख्या है भाष्य में इसको देखिए कि तस्मिन एवं प्रसिद्ध गुण गुणनामवती तोयि किम वीर्यम एने सामर्थ्यम इति ये यक्ष ने अग्नि से पूछा कि अग्नि जातवेदा इत्यादि प्रसिद्ध नाम तथा तो गुण वाले तुम्हारे में क्या सामर्थ्य हैं थोड़ा बताओ अपना सामर्थ्य तो सो अब्रवीत ऐने अग्नि ने ब्रह्मा से कहा कि इदम जगत सर्व दस्मी सारे जगत को मैं भस्म कर सकता हूं कौन सा तो कहते यदि स्थावरादि पृथिव्याम जो भी स्थावर जंगमात्मक इस संसार में विद्यमान पदार्थ है पृथ्वी को उपलक्षण बताते हैं भस्कर भगवान कि इति पृथ्व्या यह तो अंतरिक्षस्थम अपनी दह्य थे एवं अग्नि न तो केवल पृथ्वी पर विद्यमान पदार्थों को ही अग्नि जलाता है इसी बात नहीं अंतरिक्षस्थ पदार्थों को भी जलाता है इसलिए पृथ्वी उपलक्षण है संसार मात्र का छठी कंडिका का उच्चारण कर लें तस्मिन् तृण निदधा वेतदहेतीदुप्रेय सर्वजवन तशकद स एव निवृते शकम विज्ञा विज्ञातुम यद यक्षमिति तो यक्षमित अपना सामर्थ्य बताया कि सारे संसार को जला सकता हूं तो सारे संसार को जलाने का सामर्थ्य रखने वाले अग्नि के सामने एक सुखा तीर्ण यक्ष ने रख दिया जलाने के लिए और कहा कि ये इति ये जो तुम्हारे सामने रखा हुआ एक सूखा तीर्ण है इसको जला दो सारे संसार को जलाने की शक्ति है तुम में तो इस सूखे तीर्ण को ही जला दो तो अग्नि को तो पहले अच्छा नहीं लगा सारे संसार को जलाने की शक्ति जिसमें उसके सामने एक सुखास तीन का रख दिया कहा इसको जला दो लेकिन अब सामने वाला व्यक्ति नया है तो गए अग्नि ने उस तीर्ण को जलाने के लिए प्रयत्न किया देखा कि जल नहीं रहा है तो सारा प्रयास करके सारी शक्ति लगा करके उस तीर्ण को जलाने का प्रयत्न किया लेकिन नहीं जला पाया अग्नि तो कहते हैं तद उप्रिय तद यानी वो तीर्ण अग्नि के सामने रखा हुआ जो तीर्ण है उस तीर्ण के पास अग्नि सर्वज न उप आया और तन्न शशाक कगधुम सारा सामर्थ्य लगाया लेकिन वो सुखा तीर्ण भी नहीं जला पाया सतत एवं अग्नि का अभिमान शांत हो गया लज्जित हो गया और लज्जित होकर के कम से कम जैसे शत्रु के सामने बाला की जो जो भी बताना चाहता था तो बीच में ही अजात शत्रु ने रोका इसको तो मैं जानता हूँ से आगे का बताओ आगे का बताओ जो ज्ञान था सब हो गया तो बाद में बाला की जिज्ञासु बन करके अजात शत्रु से पूछता है कि नहीं कि मैं तो इतना ही जानता हूं, आगे नहीं जानता हूं। आप जानते हैं तो निर्विशेष मुख्य ब्रह्म को आप मुझे बताइए ऐसे अग्नि को चाहिए था कि सारे संसार को मैं जला सकता था अभी एक सूखे तीर्ण को भी नहीं जला पाया जिसके सामने उसका परिचय प्राप्त करने के लिए देवताओं ने मुझे भेजा है कम से कम उनको पूछते कि भाई सारे संसार को जलाने की मेरी शक्ति थी वो मेरी शक्ति कहाँ गई इसको भी नहीं जला पाया तो आप बताइए आप कौन हैं जिस कार्य के लिए भेजा था वो कार्य तो कर लेते ना लेकिन लज्जित हुआ तो ये पूछना भी उचित नहीं समझा से ही चले गए और क्या तो ऐसे ही चले गए तो इसलिए कहते है कि तने उस यश है जिस यक्ष के पास आए थे उस यक्ष के पास से ही वो नीब्रुते देवताओं के पास वापस चले गए और देवताओं को कह दिया कि नद अशकम विज्ञातुम यद ए यक्षमिति ये यक्ष कौन है मैंने जान पाया देवताओं को आकर के कह दिया भाष्य को देखिए तस्मा एवं अभिमानवते अग्नि को अभिमान है कि सारे संसार को मैं जला सकता हूँ ऐसा अभिमानवान जो अग्नि उस अग्नि के लिए ब्रह्म तृणम निदधो पूरो अग्ने अग्नि के सामने एक सुखा तिनका रख दिया स्थापित वत कार्य का कर दिया स्थापितवत ब्रह्म और एक तृण त्रिन, तृणमात्र मम अग्रतो दह मेरे सामने इस सूखे तिनके को जला दो ये कहा ब्रह्म ने न चेद अश्य दग्धुम समर्थ हो मुं अभिमान और यदि इस सूखे तिनके को जलाने में तुम समर्थ नहीं हो तो अपने दग्धापना का अभिमान छोड़ दो ये यक्ष ने ब्रह्म को कहा दघ्रिताभिम तो मुंच सर्वत्र सारे संसार को जलाने की मैं शक्ति रखता हूँ को त्याग देना फिर इति उत्त ऐसा जब यक्ष ने कहा तो अग्नि तृण तृण समीप गन सर्वजकृत वेगेन सारी शक्ति लगा करके वेग पूर्वक वहा आया तिनके के पास और गत्वाच न शशाक न शकत शाक नादा जात वह जातवेदा अग्नि नहीं जला पाया उस तृण को तो तृणम दग्धुम अशक्तो वो तिनका जलाने में असमर्थ अग्नि व्रीड़िता लज्जित हो गया और हत प्रतिज्ञा जो प्रतिज्ञा थी सारे संसार को जला सकता हूँ वो समाप्त हो गई प्रतिज्ञा खंडित हो गई तो तत एव यक्षात एव ततः शब्द यक्ष का परामर्श का तत यानि यक्षाद एव देवान् देवान्प्रतिवृते यक्ष की जिज्ञासा किए बिना ही यक्ष से वापस चला गया निवृत्त प्रति देवताओं को कह दिया कि नक्षम अशकम शक्तवान अहम विज्ञात यक्ष को जानने में मैं समर्थ नहीं हुआ विशेषत यद ये तद यक्षम सामान्य रूप से तो आप हम यहाँ से भी देख रहे हैं लेकिन यह कौन है इसका पता लगाने में मैं समर्थ नहीं हुआ आगे की चर्चा हम लोग कल करते हैं